बृहदारण्य को अपनिषद शार्थ अधिकार्ग का हाथ पकड़कर अजात शत्रु का एक सोए हुए पुरुष के पास जाना और प्राणों के नाम से न उठने पर उसे हाथ दबाकर जगाना सहो आचा जात शत्रु चैतद्य ब्राह्मण क्षत्रुपेयाद्रह्म मे वक्षतीतीतीतीतीतीतीतीतीतीपिये सामीती तम पाणवादातस्थौतपुरशं तो सुप्तमा जग्मनामेरामंत्राचक्रे बृहन पांडरवाच सोमराजनि उस सत्रु ने कहा ब्राह्मण के में इस आशा से जाए कि यदि मुझे ब्रह्म का उपदेश करेगा यह तो विपरीत है तो भी मैं तुम्हें उसका ज्ञान कराऊंगा ही तब वह उसका हाथ पकड़कर उठा और वे दोनों एक सोए हुए पुरुष के पास गए अजात शत्रु ने उसे हे ब्रह्म हे पांडव पांडरवास हे सोमराजन इन नामों से पुकारा परंतु वह ना उठा तब उसे हाथ से दबा दबा कर जगाया तो वह उठ बैठा स हो वाचा जात शत्रु प्रतिलोभम विपरीतम चैतत किम तत्म ब्राह्मण उत्तम वर्ण आचार्य सन् क्षत्रियनाचार्य स्वभावे उपगछेष्य ब्रह्म मे वक्षती एक विधि शास्त्रेसु निषिद्ध तस्मातीचार्य सन्याम तामहम यदते ब्रह्म विद्ति य तन्मुखम मुख्यम ब्रह्म वेद्यम उस अजातशत्रु ने कहा यह तो प्रतिलोम विपरीत है क्या यह कि उत्तम वर्ण ब्राह्मण आचर्य आचार्यत्व का अधिकार होकर भी इस उद्देश्य से कि यह मुझे ब्रह्म का उपदेश करेगा जिसका आचार्यत्व का स्वभाव नहीं है उस क्षत्रि के प्रति उपसन्न यानी शिष्य भाव से प्राप्त हो यह आचार विधि का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों में निषिध माना गया है अतः तुम आचार रूप से ही स्थित रहो फिर भी जिसका ज्ञान होने पर ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है और जो मुख्य ब्रह्म वेद्य है उसका ज्ञान मैं तुम्हें कराऊंगा ही तम गार्गम सलज्जमालख्य विश्रम्भ जननाय पाणव हस्त आदा गृहत्थित गारग्याजातशत्रु पुषम सुजगृह प्रदेश क्वचिदूरागत तम च पुषम सुप्यनाम बृहन पांडरवास सोमराजनयाच्रे एवं आमंत्र्य माणोपी स सुप्त नोत्थ तम प्रतिबु्यम आपेशन तेना सो तस्मा गार्गे नेत नशा शरीर करता भोगता ब्रम्भती फिर उस गार्ग को लज्जा युक्त देख उस उसे विश्वास उत्पन्न करने के लिए वह उसका हाथ पकड़कर खड़ा हुआ और वे गार्ग तथा अजात शत्रु राजभवन के भीतर कहीं सोए हुए पुरुष के पास आए उस सोए हुए पुरुष के पास पहुंचकर ने उसे हे हे हे राजन, इन नामों से पुकारा। इस प्रकार पुकारने पर भी वह सोया हुआ पुरुष न उठा तब उस न जागने वाले पुरुष को हाथ से दबा दबा कर जगाने लगा इससे वह उठ बैठा अतः जिसे गार्ग ब्रह्म रूप से मानता था इस शरीर में कर्ता भोक्ता ब्रह्म नहीं है कथम पुनरिदम्य उत्थानैर्गार्ग भी मत से ब्राह्मणों ब्रह्मत्व इति। शंका किंतु यह जा कैसे जाना जाता है कि सुसुप्त पुरुष के पास जाने उसे पुकारने और उसके न उठने से गार्ग के अभिमत ब्रह्म का अब्रह्मत्व सूचित किया गया है जागृत काले यो गार्ग्य प्रेत पुरुष कर्ता भोक्ता ब्रह्म सन्न करू ये तस्वामी भृत्य शिव राजा सन्निहित है किंतु भृत्य स्वामी धारण नो गाग्यात सत्भिप्रेत विवेक तत्सर्णवादन विशेष यदृष्टिवर्न दृश्योक्श्यम न तो दृष्टिव तचोभय संकर्णवाद विविच्य दर्शन अशक्यमिति मिथि सुसुप्त पुरुष गमनम समाधान गार्ग का अभिप्रेत जो पुरुष है वह जिस प्रकार जागृत अवस्था में कर्ता भोक्ता ब्रह्मा है ब्रह्मा है और वह इंद्रियों में सन्निहित है उसी प्रकार अजात शत्रु का अभिप्रेत उसका स्वामी भी भृत्यो में राजा के समान उनमें सन्निहित ही है किंतु गार्ग के माने हुए भृत्य ब्रह्म और आजाद शत्रु के अभिमत स्वामी स्थानीय ब्रह्म के पार्थक्य निश्चय का जो कारण है वह संकीर्ण मिला हुआ है इसलिए उनके भेद का निश्चय नहीं होता भोक्ता में दृष्टित्व साक्षित्व ही है दृष्टित्व नहीं है इस प्रकार के विवेक निश्चय का जो कारण है तथा अभोक्ता में दृष्टित्व ही है दृष्टित्व नहीं है ऐसे विवेक को निश्चय का जो कारण है वे दोनों ही यहाँ जागृत अवस्था में मिले होने के कारण अलग अलग करके नहीं दिखाए जा सकते इसी से उन दोनों को सोए हुए पुरुष के पास जाना पड़ा। ननु सुप्ते पुरुषे विशिष्ट नाम भी राम मंत्रित भोक्त व प्रतिपक्ष ना भोक्ते नव निर्णय साधि पूर्व किंतु सुसुप्त पुरुष में भी विशिष्ट नामों से पुकारे जाने पर चेतन भोक्ता ही समझेगा अचेतन अभोक्ता नहीं इसलिए तब भी निर्णय नहीं होगा न निर्धारित विशेषवाद गाग्यात यो ही सत्ये न छन्न प्राण आत्मा मृतो वाघादी स्वृतो निम्लोचस्ु यश्याप शरीर पांडुरवासा य सपत्नवाद बृहन योमो राजा ठोलशकल स स्व्यापारूढ़ो यहात एव्वात स्वभाव आस्ते न कस्यचित् व्यापार काले चा कचिव्यापार गारगेना तद्रोधि तस्मा स्वनामा मंत्रि प्रतिबोधव्यम न चत्यबोध्यत तस्मा पारिशिष्याग्याप्रेत्या भोक्तत्व ब्रह्मण सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि गार्ग के अभिमत ब्रह्म का विशेष रूप निश्चित कर दिया गया है जो सत्य से आच्छादित प्राण आत्मा अर्थात अमृत वाघादि के अस्त हो जाने पर भी अस्त नहीं होता जिसका जल शरीर है इसलिए जो पांडरवासा है तथा जो शत्रुहीन होने के कारण बृहन है और जो सोलह कलाओं वाला सोम राजा है वह अपने व्यापार में तत्पर हुआ पहले जैसा जाना गया है उसी के अनुसार अनस्तंभित स्वभाव अर्थात जो स्वभावतः कभी अस्त नहीं होता रहता है इसके सिवा इसके विरोधी किसी अन्य का व्यापार गार्ग को उस काल में अभिमत नहीं है इसलिए अपने नामों से पुकारे जाने पर उसे जागना चाहिए किंतु वह जाना नहीं, अतः परिशेष रूप से गार्ग के अभिमत का भोक्तृस्वभावेदुंजित स्व विषय प्राप्त नहि ही दग्ध स्वभाव प्रकाशित्रभाव तीन तृणोलपादी दह्य स्विषम प्राप्त न दहती प्रकाश प्रकाशय न चेदहती प्रकाशय नौ वह दधा प्रकाशयता तथासो प्राप्त शिवोपलस्वभाव्चेद गारग्याभिप्रेत प्राणो मादि पांडरस पांडरवासम शब्द स्विषेत यहां प्राप्त तृणोलपादी वहत प्रकाशिए अभ्यचारेण तदव तस्मा शब्दीनातिबोधा इति निश्चत न ही यो निश्चिता स तमाम व्यचरती कदाचिदी अतः सिद्धम प्राणस्या यदि वह स्वभाव होता तो अपने को प्राप्त हुए विष का विषय का भोग करता ही अग्नि जलाने और प्रकाश करने के स्वभाव वाला होकर भी अपनी पहुँच के भीतर आए हुए तृण और उलप बाल आदि दाह्य पदार्थों को न जलावे तथा प्रकाश्य वस्तुओं को प्रकाशित न करे यह नहीं हो सकता यदि वह अपनी पहुंच के भीतर आए हुए पदार्थों को भी दग्ध और प्रकाशित नहीं करता तो वह अग्नि जलाने या प्रकाशित करने वाला है ऐसा निश्चय नहीं किया जा सकता इसी प्रकार यदि गार्ग का अभिमत प्राण अपने को प्राप्त हुए शब्दों को ग्रहण करने के स्वभाव वाला है तो अपने विषयभूत आदि शब्दों को ग्रहण कर लेता जिस प्रकार की अपने को प्राप्त हुए तीर्ण उलप आदि को अग्नि बिना अपवाद के दग्ध और प्रकाशित कर देता है उसी प्रकार यह भी समझना चाहिए अतः अपने को प्राप्त हुए शब्द आदि का ज्ञान न होने से यह निश्चय होता है कि प्राण प्राणभोक्तृ स्वभाव नहीं है क्योंकि जिसका जो निश्चित स्वभाव होता है वह उसको कभी नहीं त्यागता इसके प्राण का अभोक्तृत्व तो ही सिद्ध होता है संबोधनार्थन नाम विशेषण संबंधा ग्रहणाद अप्रतिबोध इति चेत सदेत यथा स्वनाम विशेषेण स्व संबंध संबंधा ग्रहणाद माम सिन्वन्नपि विशेष विशेषतो न प्रतिपद्य तथे माली बृहन मलिनी मम नागृहत संबंधवाद प्राणो न गृह न शब्द नज्ञातृत्वा चेत पूछ संबोधन के लिए प्रयोग किए हुए नाम विशेष अपना संबंध ग्रहण न करने के कारण प्राण का अप्रतिबोध रहा हो तो अर्थात यदि ऐसी बात हो कि जिस प्रकार बहुत से बैठे हुए पुरुषों में अपने नाम विशेष से संबंध ग्रहण न करने के कारण अर्थात यह मुझे ही पुकारता है ऐसा न समझ सकने के कारण कोई पुरुष पुकारे जाने पर सुनते हुए भी विशेष रूप से नहीं समझता उसी प्रकार ये बृहन इत्यादि मेरे ही नाम है ऐसा संबंध ग्रहण न करने के कारण प्राण अपने को संबोधन करने के लिए प्रयोग किए हुए शब्दों को ग्रहण नहीं करता अभिज्ञाता होने के कारण ही नहीं तो न देवताभ्युपग्रमे ग्रहणानुपत्ते है यसे ही चंद्राद्यभिमाली देवता अध्यात्म प्राणो भोक्ता अभ्युपगम्यते अभ्युपगम्य तथा विशेष सव्यवहारा विशेषनाम संबंधवश्यम ग्रहीत अ आह्वानादी विषय समव्यवहारोपन्न सै सिद्धांति यह बात नहीं है क्योंकि देवता माना जाने के कारण उसका नाम से संबंध ग्रहण न करना संभव नहीं है जिसके मत में चंद्र आदि का अभिमानी देवता अध्यात्म प्राण भोक्ता माना जाता है उसके सिद्धांतानुसार उस प्रकार के सम्यक व्यवहार के लिए उसे अपने विशेष नाम से अवश्य संबंध ग्रहण करना चाहिए नहीं तो आवाहन आदि के विषय में ठीक ठीक व्यवहार होना असंभव होगा तात्पर्य यह है कि यदि चंद्राभिमानी देवता को अपने अभिधायक नाम के साथ अपने संबंध का ज्ञान न होगा तो उसके उद्देश्य से किए हुए किए हुए आवाहन स्तुति याग एवं प्रमाण आदि की सफलता नहीं होगी व्यतिरिक्त व्यतिरिक्तपक्षेप्य प्रतिपत्ते अयुक्त मिति चेत मेत यतिरिक्त भोक्ता ते बृहनितादिनाम भी संबोधने बृहत्वादी नाम, नाम तदा तद विषय प्रतिपत्ति न चाचिदी बृहत्वादी शबोधिता प्रतिप्यम दृश्य से तस्कार अकारणम अभोक्नापत्तिर चेत पूर्वपक्ष भोक्ता को प्राणादि से व्यतिरक्त मना जाए तभी तो वह पुकारने पर नहीं समझता इसलिए तुम्हारा कथन ठीक नहीं है अर्थात जिसके मत में भोक्ता प्राण से भिन्न है उसके सिद्धांतानुसार भी जब उसे ब्रहन इत्यादि नामों से पुकारा जाए तो उसे उसका ज्ञान होना चाहिए क्योंकि उस समय बृहत्वादि नाम उसी की विषय करने वाले होते हैं किंतु उसे भी बृहत्वादि शब्दों से पुकारे जाने पर कभी उनका ज्ञान होता दिखाई नहीं देता अतः संबोधन को न समझना या में कारण नहीं हो सकता ऐसा कहें तो न तवन्मापत्तेतिरक्त तो भोक्ता स प्राणादीकरणवान्न प्राणी तस्णेवता हस्ते तस प्राण नाम संबोध संबोधने कृष्णाभिमा युक्तवा प्रतिपत्ति न तु तो साधारण नाम संयोगे दैवताभिमाचात्मन सिद्धांति ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि प्राणादि को प्राणादिमान को केवल प्राणादिमात्र का अभिमान होना संभव नहीं है जिसके मत में भोगता प्राणादि से भिन्न है उसके सिद्धांतानुसार वह प्राणादि इंद्रियों वाला प्राणी होना चाहिए जिस उसे प्राण देवता मात्र में आत्म तत्व का अभिमान नहीं हो सकता जैसे हाथ में हाथ वाले का अभिमान नहीं होता अतः तो संपूर्ण शरीर के अभिमानी को केवल प्राण का नाम लेकर पुकारे जाने पर उसमें अप्रतिपत्ति होना उचित ही है किंतु प्राण का उसके किसी असाधारण नाम से संयोग होने पर न समझना युक्त नहीं है अभिप्राय यह है कि यदि कोई कहे ब्रिहन पांडरसवास पांडरवास आदि नाम साधारण प्राण के वाचक नहीं है अपेतु तो प्राणाभिमानी देवता के वाचक हैं इसलिए यदि उनके द्वारा किए इस संबोधन को प्राण ने ग्रहण नहीं किया तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि जिस प्रकार जातिवाचक गौ शब्द प्रत्येक व्यक्ति का भी बोधन करता है उसी प्रकार व्यापक प्राण को भी प्राणाभिमानी वायु चंद्र इत्यादि देवताओं से अभिन्न होने का अभिमान होना ही चाहिए और उनके नाम द्वारा पुकारे जाने पर उसकी प्रतिपत्ति भी होनी चाहिए इस पर यदि कोई कहे कि प्राण व्यतिरिक्त आत्मा भी तो व्यापक है फिर प्राणाभिमानी देवताओं के नामों से उसे ही बोध क्यों नहीं होता तो इसके उत्तर में आगे की बात कही गई है आत्मा को तो देवतात्मा देवतात्मत्व का अभिमान न होने के कारण इस प्रकार की अप्रतिपत्ति हो सकती है स्वनाम प्रयोगे अप्य प्रतिपत्ति दर्शनाद अयुक्तमती चेत सुषुप्त से यलौकिकम देवदत्तादीनाम तेनाली संबोध्यमान कदाचिन न प्रतिपद्यते सुप्त तथा भोक्ता भी संप्राणो न प्रतिपद्यत पूर्व पक्ष अपने नाम का प्रयोग करने पर भी अप्रतिपत्ति हो होती देखी जाती है इसलिए ऐसा कहना उचित नहीं अर्थात सोए हुए पुरुष का जो देवदत्तादि देवदत्तादीलौकिक नाम होता है उसके द्वारा पुकारे जाने पर भी कभी कभी, कभी पुरुष को उसका ज्ञान नहीं होता इसी प्रकार भोक्ता होते हुए भी प्राण को उसका ज्ञान नहीं होता यदि ऐसे ऐसी बात हो तो न आत्म्राणो सुप्ता सुप्तत्विशेषोपत्ते है सुषुप्तवाद प्राणग्रस्त परत करण आत्मा स्वनाम प्रयज्यम अभी न प्रतिप्य न प्रतिपद्यते, तदसुप्त प्राण से भोक्तृत्व उपरत नहीं क्योंकि शरीर शरीर और और प्राण प्राण में रहने रहने का भेद है है सोया रहता उसके इंद्रियां ग्रस्त रहने के कारण निवृत्त हो जाती है इसलिए उसे अपने नाम का प्रयोग किए जाने पर भी उसका ज्ञान नहीं होता किंतु प्राण उस समय भी नहीं सोता इसलिए उसका भोक्तृत्व मानने पर उनमें उपरत करणत्व और संबोधन के अग्रण की उत्पत्ति नहीं हो सकती अप्रसिद्ध असिधनाम संबोधन संबोधन अयुक्त चेत सति प्राण विषयाण प्रसिद्धा प्राणादीनासिद्ध बृहत्वादीनाम भी संबोधन संबोधनम अयुक्त लौकिक लौकिक प्रति प्रतिपत्ति चेत अप्रसिद्ध नामों से संबोधन करना तो उचित नहीं है प्राण संबंधी प्राण आदि प्रसिद्ध नाम भी ही है उन्हें छोड़कर बृह तत्वादि अप्रसिद्ध नामों से पुकारना तो उचित नहीं है क्योंकि इससे लौकिक न्याय भी भंग होता है इसी से भोक्ता होने पर भी प्राण को उसकी अप्रतिपत्ति हुई ऐसा कहे तो न देवता प्रत्याख्या केवल संबोधन मात्रा प्रतिपत्व असुप्तसध्यात्मक प्राण सिद्धे सा भोक्तृत्व सिद्धे यता संबोधन तचंद्रदेवता प्राणेस्टरे शरीरे ते प्रतिपत्ति गारग्य विशेष प्रतिपत्तिराकरणा नि तलौकना संबोधने शक्य कर्म प्राण प्रत्याख्या प्राणग्रस्तवाद कवृत्तिपत्भक्शंकानुपत्ति ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि वह संबोधन देवता का प्रत्याख्यान निषेध करने के लिए था केवल संबोधन मात्र की अप्रतिपत्ति से ही असुप्त आध्यात्मिक प्राण का अभोक्तृत्व सिद्ध हो सकने पर भी जो उसे चंद्र देवता संबंधी नामों से संबोधन किया गया है वह गार्य की इस विशेष प्रतिपत्ति का निराकरण करने के लिए है कि इस शरीर में चंद्रदेवता ही भोक्ता प्राण है यह निराकरण प्राणादि लौकिक नाम से संबोधन करने पर नहीं किया जा सकता था प्राण के प्रत्याख्यान से ही अन्य इंद्रियों के भोक्तृत्व की आशंका भी नहीं हो सकती क्योंकि सुसुप्ति के समय प्राण में ही लीन रहने के कारण उनकी प्रवृत्ति होनी संभव नहीं है तथा शरीर में इनसे भिन्न कोई और देवता नहीं है इसलिए देवतांतर को भोक्ता मानना भी युक्त संगत नहीं है